द्वितीय सांडिलोपनिषद्वित अथ सांडिल्यो हवै ब्रह्मषि चतर्षु वेदेशु ब्रह्म विद्यामलभ किं नवेद्यथर्वाणम भगवन् प प्रक्षाधी भगवन्ब्रह्मे वापस तदनंतर ब्रह्मर्षि सांडिल्य ने चारों वेदों में अर्थात चारों वेदों का अध्ययन करने पर भी ब्रह्म विद्या को प्राप्त न कर पाने से भगवान अथर्वा की शरण में पहुंचकर प्रश्न किया हे hey भगवान आप हमें ब्रह्म विद्या का अध्ययन कराएं जिससे कि मुझे कल्याण की प्राप्ति हो सोवा चाथर्वा सांडिल्य सत्यम विज्ञानवनतम ब्रह्म तत्पश्चात अथर्वा मुनि ने कहना प्रारंभ किया हे ब्रह्म सत्य विज्ञान एवं अनंत रूपों में संव्या है यस्मिन निदम चा चा। यस्मिन निदम यस्मिन विज्ञाते प्रोत चदीद भवति। तत्पाण पारम अटक्षु श्रोत्रम अजिकम अशरीरम अग्राजम अनिर्देश जिसमें यह सभी कुछ ओतप्रोत है जिसमें यह प्रादुर्भूत होता है तथा अस्त भी होता है उसी तरह से जिसको समझ लेने से यह सभी कुछ समझ लिया जाता है वह हाथ पैर से विहीन नेत्रों से रहित कार्य विहीन जिहवा रहित शरीर विहीन स्वीकार न किए जाने योग्य तथा स्पष्ट रूप से बताए न जा सकने योग्य है यो निवर्तनते अप्य मनसा सह यदेव ज्ञानगम्य प्रजा चाहारी जदकमतीय आकाशव सुसूख निरंजन निष्क्रि सन्मात्रम चिदाननंद शिव प्रशांत अमृतं तत्परं च ब्रह्म तत्वसी तीन विजानी ही जितने प्राप्त किए जिसे प्राप्त किए बिना वाणी एवं मन पीछे की ओर वापस हो जाते हैं जो मात्र ज्ञान से ही पाया जा सकता है जिससे प्राचीन प्रज्ञा का प्रचार प्रसार हुआ है जो अनुपम एवं अद्वितीय है आकाश की श्री सर्वत्र व्याप्त है रहने वाली अति सूक्ष्म निरंजन क्रियाविहीन एकमात्र सत्य स्वरूप चेतना से संपन्न आनंद स्वरूप एक रस से संपन्न मंगलमय अत्यंत शांत एवं अमर है नहीं परम अविनाशी ब्रह्म है वही तुम हो ज्ञान के द्वारा तुम उसे जानो या एको देव आत्मशक्ति प्रधान सर्वेश्वर सर्वभूतांतरात्मा सर्व सर्वश्वर सर्वूताभूता यम निर्य। सीहरती विश्व भुंक्ते आत्मा आत्म तम तम लोक विजानी जो एक ही देव आत्मा की शक्ति के रूप में प्रमुख सब प्रकार से ज्ञान सम्पन्न थर्वेश्वर समस्त प्राणियों की अंतरात्मा सभी प्राणियों में निवास करने वाले सब प्राणियों में छिपे हुए सभी प्राणियों का मूल उत्पत्ति स्थान केवल योग के द्वारा ही जाने जा सकने योग्य है जो विश्व की सृष्टि पालन एवं विलय स्वयं करता है वही आत्मा है तुम आत्मा में ही उन सबको स्थित जानो माँ सोची आत्मविज्ञानी शोक गमीष्यसी तुम शोक बिल्कुल न करो आत्मा का विशिष्ट ज्ञान पा करके तुम शोक का अंत कर सकोगे